दया परिवार से समायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत तो यह विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः काल अध्याय की समाप्ति हुई अभी षष्ठाध्याय चलेगा आत्म संयम योग कुछ योग यहां कहेंगे ध्यान योग इसलिए कुछ पहले सूचित किया गया था आगे भगवान स्वयं कहते हैं श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म, कर्म, कर्म करोते स संयासी चोगी नन चाक्रिय य कर्म फलम अनाश्रित कार्य कर्म करोती संरग्ने चा। न चाक्रिय यह कर्मफलम अनाश्रित कार्य कर्म कर्म, कर्म फल में आशित नहीं हो करके कर्म के फलों को आश्रय नहीं करके कर्म फल इच्छा नहीं करता है तो कर्म फल उसका आश्रय नहीं उसको जो किसी साधन करता है कुछ फल की इच्छा करे के फलों को आश्रित होता है किन्तु जो कर्म फल में आशित नहीं हो करे के अर्थात कर्म फल मिलता नहीं मिलता उस विचार नहीं वो तो फल इच्छा त्याग कर करता है परमेश्वर को अर्पण कर करता है फलों की तृष्णा से रहित ही ऐसा जो कार्यम कर्म नित्य कर्म कर्तव्य कर्म करता है जो नित्य कर्म काम नहीं निषिद्ध कर्म नहीं ऐसा अग्निहोत्र कर्म करता है छात्र भी तो कर्म करता है तो वो तो सन्यासी है वही योगी है ना कि खाली अग्नि का त्याग करने से सन्यासी हो जाएगा क्रिया कर्म का त्याग करने से सन्यासी योग्य हो जाएगा ऐसा नहीं सन्यास में सब का त्याग करते हैं यज्ञ आदि कर्म करेंगे नहीं और कर्म का साधन शिखा यज्ञ आदि त्याग कर देते हैं अग्नि अग्नि साध्य कर्म नहीं करते सन्यासी। गृहस्थ को अग्नि साध्य कर्म करना होता है अग्निहोत्र करना होता है जात तो पुत्र कृष्ण केश अग्नि ने आदधित तो। जो पुत्र जन्म हुआ बाल वा, काला है अग्नि आधान करके साय प्रातः अग्नि अहत करना चाहे विधियोत तो हवन किन्त विधि के बिना ऐसे ही लकड़ी जलाकर के घी डालना इतने मात्रा नहीं अग्निहोत्र अग्निहोत्री के लिए जो कर्म है ये गृहस्थ करता है किन्तु सन्यासी अग्निहोत्र का भी हवन त्याग कर देते हैं। अग्नि कार्य में नहीं कर उसको निरग्नि कहते कर्म का भी त्याग कर दिया कर्म त्याग कर दिया और अग्नि का नहीं रखा इतने मात्र से वो सन्यासी योग्य हो गया ये बात नहीं वस्तुतः तो कर्म करते हुए यदि कर्म फल की इच्छा नहीं करता है वास्तव हुई सन्यासी वही योग्य अर्थात कर्म योग की स्तुति के लिए वस्तु तो सन्यासी तक ऐसा ऐसा तरह सन्यास करने से होता है किन्तु सन्यास के अपेक्षा जो कर्म करता है कर्म फल नहीं चाहता है ये तो वास्तव सन्यासी ये ही संन्यासी कम संन्यास नहीं कम त्याग नहीं एक तो फल नहीं चाहता तो कर्म भी नहीं करता है और तो यह फल नहीं चाहता किन्तु कर्म करता है तो उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ उत्कृष्ट अगर भगवान स्तुति करते हैं क्योंकि जब तक ज्ञान युग में योग्यता नहीं वैराग्य नहीं हुआ तब तक कर्म करना चाहिए ऐसे मन में आता है यदि श्रेष्ठ है संन्यास हम भी सब छोड़ करके सन्यासी हो जाएंगे वैराग्य नहीं हुआ खाली छोड़ देने से ज्ञान नहीं होता है और कुछ ऐसे समय में उपदेश करने वाले होते हैं ये सब व्यर्थ है अज्ञान इसको छोड़ो सीधा ज्ञान का उपदेश करेंगे ज्ञान सुन करके बोलना आ जाएगा दूसरे को बताएंगे किन्तु ज्ञान हो जाएगा इसमें ऐसे कुछ ग्रंथ अस्त की जिसे कोड़ा पढ़ा कोई बताया उसे लगता है कि हमको ज्ञान हो गया कुछ नहीं होता है इसलिए भगवान कहते है कर्म फल की इच्छा नहीं रखे और कर्म करता है वो श्रेष्ठ है और वही सन्यासी वो योगी कहकर उसकी तुति करते हैं है। क्योंकि सन्यासी कैसे हुआ सन्यास का तो त्याग सन्यासी सीखा ये तो कर्म कर्म फल असु कर देता है और ये कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया मुख्य जो कर्म फल की इच्छा उसका त्याग कर दिया वही बड़ा त्याग है और कर्म त्याग करना कोई बड़ा त्याग नहीं साध्य फल नहीं चाहिए यही त्याग हो गया और योगी भी योगी भी वही है योग क्या कर्म कर्मयोग करता है किसके लिए ईश्वरपण बुद्धिया परमात्मा प्राप्ति के लिए, लिए। इसलिए योगी भी वही है न कि अग्नि त्याग कर दिया क्रियारहित हो गया इतने मात्र से नहीं है हंसलोग उन्होंने भगवान कर्म फलं आर्य कर्म करोति यो करोसन्यासी चयोगी चिया योग अनुष्ठान करने वाले योगी चित्त विक्षेप रहता है तो योगी होता है यह कर्म फल संकल्प नहीं करता है तो संकल्प विकल्प त्याग कर दिया तो चित्त विक्षेप का हेतु तो नहीं रहा तो संकल्प विकल्प नहीं होगा तो चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाएगा इसलिए योगी हुआ और कर्म फल संकल्प का त्याग कर देने से संन्यासी हो गया कर्मफल संन्यास त्याग कर दिया कर्म अनुष्ठान करता है कर्मफल फल की इच्छा का त्याग कर दिया इसे संन्यासी हो गया और योग होता है कर्म फल की इच्छा संकल्प नहीं करने से चित्त विक्षेप नहीं होता तो योगी भी हो गया वही मुख्य सन्यासी योगी नहीं है किंतु तो उसकी त्रुति के लिए कहते हैं ये गौ है मुख्य सन्यासी और योगी स को विसर्ग नहीं है पूछते ना यही पूछते हो ना, ना? हा सन्यासी में वहां एक सूत्र है व्याकरण में रखू कौन दी एद सुलभ को, को रमेय समास एत शब्द और के सु का लोप हो जाता है जिस सु को को रेप होकर के विसर्ग होना चाहिए वो सु का ही लोप हो गया एत शब्द और के आगे हल व्यंजन में न रहेगा तो हम विसर्ग नहीं होता है वो नहीं होता है कर्म शब्द से किसको लेना सातव भी तो कर्म हो अपने कुछ व्यवसाय करता है धन्य करता है उसको कर्म नहीं लेना वो तो कर्म पर लाभ नहीं करके अर्थात कर्म पर नहीं बता व्यवसाय करता है उसका फल अधिक अधिक रुपया नहीं ले वो अर्थ नहीं है शास्त्र भी तो कर्म करते हैं उसका फल शास्त्र भी तो कर्म उपासना भक्ति यज्ञ दान तप तप भी करते हैं दान करते है जप भगवान का नाम जप करते है कुछ कर्म करते उसके फल की इच्छा नहीं करना और व्यवसाय करता है तो वहाँ तो अच्छी तरह से रुपया लेते हैं व्यवसाय <laughs> रूपया है। वो नहीं साथ भी तो करवा देना यंग सन्यासमिति प्राह सन्यास सन्यासमिति प्राह योगंतं विद्धि पांडव योगि पांडव संकल्पो कल्पो <Nembuts> नस्त संकल्पो योगी भवति कशन योगी भवति यं भवती कशन यित हु पांडव नस्त संकल्पो योगी भवति कशन यं सन्यासमिते पाहु जिसको सन्यास कहते हैं उसको योग भी समझो संन्यासे श्रुति स्मृति में कहा कर्म कर, सर्वकर्म उसके फल परित्याग संन्यासी संन्यासी क्या है कर्म कर्म फल का त्याग कर देना संन्यास कहते है और तो योग होता है कर्मानुषार दो है ज्ञान योग और योग। ज्ञान योग होता है कर्म संन्यास कर्म का त्याग कर्म फल इच्छा नहीं कर्म भी नहीं करता है वो वास्तव संन्यास ही और ये योग है कर्मानुषार वो भी कर्म फल से करता है इसलिए कर्मयोग करने पर भी ये अद्यपि कर्म करता है कर्म फल नहीं चाहता है इसलिए जो मुख्य सन्यासी और योगी योग कर्मयोगी दोनों बराबर समझ लो क्योंकि जो कर्मयोग करता है वो फल इच्छा करके करेगा फल इच्छा त्याग करेगा अब फल इच्छा त्याग कर दिया तो सन्यासी के बराबर हो गया सन्यासी फल इच्छा नहीं रखता है और कर्म भी नहीं करता है यह कर्म करने पर भी फल नहीं रखता है तो इसका त्याग कम हुआ कम नहीं हुआ ये तो अधिक त्याग हुआ कर्म करता है कर्म नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं नहीं असन्यास्ता संकल्प कच्चन योगी भवती फल विषय का संकल्प के त्याग के बिना कर्मयुग इसको कहा जाएगा कर्म का जो फल है फल के संकल्प फल की इच्छा त्याग के बिना कर्मयुग होगा कब कर्म होगा कर्म करे कर्म फल की इच्छा नहीं रखे कर्म फल विषय का कर संकल्प करता है हमको मिल जाए कर्म फल तो योगी कहा जाएगा उसको असंत संकल्प असंसता संकल्प यह ना संकल्प कर्म विषय कर फल की इच्छा संकल्प जिसने त्याग नहीं किया योगी कोई नहीं हो सकता है अर्थात योगी कर्मयोग होने के लिए फल इच्छा का संकल्प त्याग करना पड़ेगा पूरा पूरा कुछ नहीं चाहिए ईश्वर में प्री हो जाए वो भी नहीं कर्म कर्तव्य है कहा गया मुझे करना है परमात्मा अर्पण कर दिया दास नौकर के समानंद स्वामी को करना है सेवा बोलो न समिति प्रा बांधो पांडव न संकल्पो योगी भवती कशन इसमें जो यम सन्यासमिति मिति प्राह रेप हुआ आगे यो है, यो है। और नैय संकल्प आगे भी यह है प्रथम, प्रथम पाद के आगे यह है तृतीय पाद के आगे भी यह है किंतु एक स्थान प्राहुर में रेप रहा और संकल्प में ओ हो गया कारण बता सकते हो तो? मैं बता देता हूं संकल्प में हसीचर लगा हो गया ना चल लगने के लिए पहले अवर्ण चाहिए संकल्प में अवर्ण था अवन का सिंचाई ऊ हो गया गुण हो गया ऊ बन गया प्रहुर में पहले अवर्ण है हैं? कहाँ अवन है ऊ है हसीचर चल गया प्राह में ऊ वर्ण होने से चल नहीं लगा तो रेप रहा अवन होता तो रू को ऊ हो करके गुण होता यही प्राहुर में रेप रहा वहाँ रू नहीं क्यों वहाँ हसीचर नहीं लगा क्यों नहीं लगा पर में हसे किन्तु पहले अवन्न नहीं और संकल्प में पर में हसे और पहले है पहले अवन है हसीचर लग गया संकल्प में हसीचर से रू क्या ऊ होने के बाद औ मिल करके ऊ हो गया आधगुणा हाँ। इसलो को बोल दो जय सं यो संकल्प योगी भगवती कश्चन कर्मयोग फल इच्छा रहित होकर करे ये होता है ध्यान युग का ज्ञान के लिए ध्यान युग का साधन है ध्यान करने के लिए पहले कर्मयुग करना पड़ता है फल इच्छा त्याग करके फल इच्छा त्याग करके कर्म करेगा उपासना भक्ति करेगा जप पर ध्यान आदि करेगा तब तो अंतुण शुद्ध होगा तभी ध्यान करेगा आप बहुत कहते ध्यान करने के लिए हम ध्यान करना चाहते ध्यान क्यों नहीं होता है क्या एकाग्र क्यों नहीं होता है कोई सिखाते कहते हम ध्यान सिखा देंगे वो ध्यान yeah. फल इच्छा है भोग की इच्छा है बहुत इच्छा रहकर जो ध्यान है वो ध्यान कुछ नहीं थोड़ा सा प्राणायाम करे कुछ करके थोड़े मन विक्षेप दूर करने के लिए बैठेगी थोड़ी देर थोड़े विक्षेप दूर हो जाएगा प्राणायाम करो आंख बंद करो ऐसे चिंता न करो ऐसे शरीर में क्रिया भी चंद्र, कहीं ना कहीं श्वास गति को देखो इधर लगाओ किस दूसरे में ध्यान लगा देंगे चित्त विक्षेप होकर इधर उधर भागता है उसे बाहर से हटा हटाकर एक में लगाने के लिए किस में चिंता न करो चिंता न करने की विभिन्न प्रक्रिया है बता देते हैं श्वास की गति को देखो और के, तो के के पाद से लेकर सिर तक एक एक भाव को देखो उधर मन लग जाएगा तो बाहे चिंता नहीं होगा श्वास की गति देखिए स्वास्थ्य धीरे धीरे लो पेट में भर जाता है फिर धीरे धीरे छोड़ो उसकी क्रिया कैसी होती श्वास के कारण पूरा शरीर में प्राण की क्रिया होती है अभ्यास करने से धीरे धीरे धीरे धीरे श्वास लेते जाओ उस तो समय देखो कैसे शरीर में श्वास लेते समय ठंडा आवाजाती अब छोड़ते समय धीरे धीरे छोड़ो गर्म हवा निकलता है ऐसे स्वास्थ्य गति को चिंतन करो पूरा शरीर में क्रिया अनुभव करो ऐसा करते करते बाहर विषय से मन हट गया उसके बाद लया आ जाती, कोई सो जाता है योग निद्रा करते तो कल कर सो जाते हैं वो ध्यान इतने तक तो है किंतु जब तक कर्म फल इच्छा नहीं त्याग करेगी इच्छा का त्याग नहीं करे वो ध्यान नहीं होता ईश्वर ध्यान का ईश्वर का चिंतन शरीर में क्रिया को देखने पर मन को एकाग्र करना ये धारणा है दे सबंधन चित्र से धारणा ये धारणा करने के लिए कहीं मन लगाने के लिए बता देते हैं कोई लगाया तो थोड़े विक्षेप कम हो गया और ध्यान नहीं हुआ ध्यान ईश्वर का चिंतन चिंतन में कैसे तत्र प्रत्येक एकता ने लगातार उसका चिंतन चले जब फल इच्छा का त्याग नहीं करेगा तो ध्यान नहीं होगा तो फल इच्छा फल निरपेक्ष होकर कर्मयुगो करना पड़ता है शास्त्र भी तो कर्म उपासना भक्ति आदि करे तब ध्यान योग में आरुह होगा इसलिए कर्मयोग हो गया साधन बहिरंग साधन अभी कर्मयोग के लिए ध्यान योग का साधन कर्मयोग उसका दिखाते हैं कर्मयुग किस का साधना ध्यान योग ध्यान ज्ञान के लिए ज्ञान योग का साधन है कर्मयोग कर्म करते करते योग्यता आ जाने पर आगे ज्ञान योग में जाएगा वो ज्ञान योग ध्यान योग ये कर देंगे आरु रुक्षोर मुनेर योग आरु रुक्षोर मुनेर योग कर्म कारण मुच्यते कर्म कारण मुच्यते योगाूढ़ योगाूढ़ समण मुच्यते समण मुच्यते आक्षोर मुनेर योग यो। कर्म कर्म कारण्यूढ़क्षर मुनेव योग्य पहले किम कारण्य क्या कारण कर्म कारण, कारण किसके लिए योगम आरुक्षर योग में आरूढ़ होना जो चाहता है आरूढ़ आरूढ़ होना जो चाहता है योग में आरूढ़ होना जो चाहता है मुनि उसके लिए क्या कारण है कर्म क्या करना चाहिए कर्म करना चाहिए कौन करेगा कर्म जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ध्यान योग में ज्ञान योग में आरूढ़ होना चाहता है ज्ञान योग में ध्यान योग में जाना चाहता है तो पहले क्या करना चाहिए कर्म कारण मुचेते तत्स्य वो मुक्ष था पहले योग योगे में आरूढ़ होना चाहता था कर्म किया अभी तत्व योग्य योग में जब आरूढ़ हो गया योग में आरूढ़ होने के लिए कर्मयोग करता था कर्म करते करते कर अंत कर्ण शुद्ध होने पर वैराग्य होने पर योग में जब आरूढ़ हो गया जिसके लिए कर्म करता था अभी उसका फल मिल गया आगे कर्म करेगा क्या करेगा क्षम कारण में चले अभी कर्म कर्म फल त्याग पहले कर्म करता था कर्म फल इच्छा रही तो होकर अभी कर्म फल इच्छा नहीं कर्म भी त्याग कर देगा कर्म क्यों त्याग करेगा कर्म त्याग करेगा तो अभी ध्यान योग करने के लिए ध्यान करेगा वेदांत श्रवर्ण मनन करेगा निधि उसके लिए कर्म को त्याग करता है और जब तक योगा नहीं हुआ ध्यान योग नहीं कर पाएगा वेदांत श्रवर्ण मनन निधि करने की योग्यता नहीं उसको पहले कर्म छोड़ देगा तो आगे बढ़ेगा पहले आरूड होने के लिए कर्म करेगा कर्म करते करते वहां तक कर पहुंच गया सीढ़ी में चढ़कर गया ऊपर जाने के बाद फिर आगे जाने के लिए सीढ़ी को छोड़ छोड़ेगा या सीढ़ी को पकड़ कर जाएगा नौका में नदी में पार होने के लिए पहले नौका में उस पार जाने नौका में नदी पार हो गया उसके बाद मंदिर में जाना है तो नौका को छोड़कर आके जाएगा नौका में बैठा रहेगा आगे जाइगा हाँ। पहले नौका में क्यों बैठा था फिर नौका छोड़ना है तो पहले क्यों बैठा नहीं, नहीं तो पार कैसे होगा नौका में बोले नौका को छोड़ना है तो पहले क्यों बैठना नौका को छोड़ना है तो पहले क्यों बैठना कोई सिखाएंगे हरो यदि उपदेष्ट आते हरिवा कमल जो पिवा तथापि न तब स्वास्थ्यम सर्विस्मरणाद रित आपके उपदेषा अवष्टावक् गीता में आता है उपदेषा हर भगवान शिव जी हो हरि भगवान हो विष्णु हो और ब्रह्मा भी हो तथा भी न तब स्वास्थ्य सर्व विस्मरण आदित्य सबको भूले बिना स्वास्थ्य ज्ञान नहीं होगा अंत सबको भूलना पड़ेगा इसलिए अभी क्यों पढ़ते हो कहीं पढ़ने से क्या होगा सबको भूलना पड़ेगा संसार को तो नहीं भूल पाएंगे ये पाठ को भूलना पड़ेगा पढ़ते क्यों ये कहेंगे बाकी बाहर चित्र देखते घूमते फिरते टी देखते चलो वहां नहीं कहेंगे भूलना पड़ेगा किसको भूलना पड़ेगा व्याकरण को भूलना पड़ेगा ये ग्रंथों को भूलना पड़ेगा इसको भूलना पड़ेगा ऐसे कुछ कहने वाले होंगे क्योंकि अष्टाभ गीता में सर्व विस्मरणादि में ये संसार को भूलने के लिए इसको पढ़ना पड़ता है इसको पढो करना पढ़ो मन इसमें लगा तभी संसार को भूल पाओगे ऐसे सरल से संसार को कोई भूल जाता नहीं है ऐसे उपदेश करने वाले होते हैं ऐसा नहीं तो योग में आरूह होने के बाद ही उसको त्याग करना पहले से त्याग करना हो जाएगा तो इसलिए कोई कहेंगे यदि इसको छोड़ना है तो क्यों पहले कर्म करना कर्म का त्याग करना है तो कर्म क्यों करना कर्म त्याग करना है नौका को छोड़कर जाना है तो नौका में क्यों बैठना नहीं बैठेगा तो मंदिर पहुंच जाएगा बीच है नदी पार करना पड़ेगा समुद्र पार करना पड़ेगा पार करने के चाहिए इसलिए जब तक आरूढ़ होना चाहता है कर्म करते रहे भैराग दृढ़ हो गया पहुंच गया तो आगे कर्म नहीं करके समण कारण दे फिर आगे उसके लिए कर्म है संया से श्रवण कुर्यात संन्यास वेदांत श्रवण करे श्रवण मनन निधि के बिना ज्ञान नहीं होगा उसके लिए भी कर्तव्य है हाँ स्लोगो बोलो कारोर मुनेर योग कर्म कारण मुच्छ योगा तस्व समण अभी योगा कब होता है कैसे पता चलेगा अभी बताते हैं यदा ने्रिया नेद्रियासु न कर्मस्वुस्य कर्मस्वुसते सर्वक संयासी संकल्प सन्यासी योगारूढ़ोच्योगारूढ़स्तोच्य्रियासु न कर्मस्वुस यदा न इंद्रिया न कर्मस अर्व संकल्प सं तदा योगाूढ़ योगाूढ़ कैसे पता चलेगा इंद्रियासु न अनुस्यते इंद्रिय के विषय में इंद्रियों का विषय है रूपरस शब्द प्रसादी इंद्रिय के विषय है इंद्रिय के विषय में न अनुसज्जते अनुसत नहीं होता है आसक्त नहीं होता है कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है मुझे प्राप्त करना है ग्रहण करना विषय सेवन करना ऐसे बुद्धि नहीं करता है अनुसत्त नहीं होता है संबंध नहीं होता है आसक्त नहीं करता है इंद्र के विषय में और कर्म में भी ना तो इंद्र के विषय में ना तो नित्य नमित काम्य प्रतिसिद्ध कर्म किस में करना नहीं चाहता है देखता है इसका कोई प्रयोजन नहीं है निषिध कर्म तो नहीं करता काम्य कर्म भी नहीं करता है जो नित्य नमित कर्म करता था उसका भी देखता कोई प्रयोजन नहीं है। जो वैराग्य हो गया कोई फल की इच्छा नहीं है धीर्य वैराग्य हो गया स्वता यह सब कुछ नहीं क्या जरूरत है वैराग्य पूर्वक और जो ज्ञान से छोड़ना चाहता है तो मूढ़ है जब इंद्रिया के विषय भी इच्छा नहीं करता इंद्रिया के विषय में विषय को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता है आसक्त नहीं होता है और ना कर्म में आशक्ता नहीं होता और संकल्प सन्यासी इस लोक में परलोक में जितने स्वभोग साधना तब विषय का संकल्प को छोड़ देता है इस लोक ये भोग चाहिए भावना नहीं परलोक में मुझे सुखो चाहिए ये भी भावना नहीं ऐसे सारे संकल्प कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है जो संकल्प करेगा तो आगे फल प्राप्त करेगा इसलिए पर इसी का भी त्याग कर दिया तब तदा योगा समझना योग में आरूढ़ हो गया अभी समह कारण तब संन्यास बहुत लोग मान करके पहले कहते हैं हमसे छोड़ देते हैं सब छोड़ने के पहले देखना योगारूढ़ हुआ है नहीं सारे संकल्प का त्याग कर दिया इस लोक में परलोक में कोई सुख नहीं सुख साधन नहीं चाहिए ये होता है वैराग्य और वैराग्य क्या है सुख सुख साधन हमको नहीं चाहिए केवल एक के परमात्मा प्राप्ति क्षति तक तो कुछ नहीं चाहिए ऐसा यदि हो गया तब तो क्या हो गया योगा रूढ़ तब तक सारे कर्म फल की इच्छा भोग की इच्छा का अभाव हो जाए त्याग कर लिया तब तक क्या करना चाहिए कर्म शाश्रम तो कर्म करे अपने जो शास्त्र भी तो कर्म करे फल इच्छा करके फल इच्छा का त्याग संकल्प बिल्कुल फल इच्छा विषय फल का चिंता नहीं करे कर्तव्य तो तो बुद्धिया करे और कुछ नहीं और जब संकल्प का त्याग हो गया इंद्र के विषय में आसक्त नहीं होता है विषय ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता है इंद्रिया विषय में इंद्रिया विषय को दौड़ती है मन भी है क्योंकि वैराग्य हो जाता है विषय होने पर भी इंद्र से ग्रहण करना ही नहीं चाहता है और विषय होने पर भी मन उसका चिंतन ही नहीं करता है इस्लोक पर लोगन सुख के लिए इच्छा नहीं करता है तब तो उप हो गया तभी तो संन्यासो होता है श्लोक बोलो सुख न कर्म सज्जते सर्व संकल्पसंन्यासी योग कर्म उपासना भक्ति करने का यह है योग में आरूढ़ होना संसार से वैराग्य हो जाना विषय से निवृत्त हो जाना कर्म फल लोक परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा अभाव हो जाए कुछ नहीं वासना चय इसके लिए कर्म करना पड़ता है तब तो इतने तक पहुँच गया तो आगे ज्ञान हो जाएगा सदगुरु प्राप्त हो जाएंगे ज्ञान हो जाएगा यहाँ तक पहुँचने के बाद योग्यता से अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान व्यासी कहते यहीं से जिज्ञासा शुरू होती है तब सन्यास। उधरे दन उधरे दात्मनात्मा नत्मा नव साधयत नत्माव आत्मे बंधु आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव ऋपुरात्म आत्म ऋपुरात्म उद्धरे दात्मनात्मात्मादयेत आत्मेव आत्मनो बंधु रात्मयो ऋपुरात्म इसमें आत्मसद बहुत ही पहले आत्मना आत्मान उद्धरेत आत्मा का उद्धार करें जो संसार सागर में डूबा हुआ आत्मा जीवात्मा उसको इसका उद्धार करें अज्ञान के कारण देहादी में हम बुद्धि करके संसार सागर में डूबा हुआ है जीव वो जो जीवात्मा है वो आत्मा आत्मा को आत्मा ना उद्धरे आत्मा से उद्धार करे आत्मा का उद्धार किसे करे आत्मा से किसे आत्मा से उद्वार होगा यहाँ अंत है न प्रत्येक आत्मा जो संसार में डूबा हुआ जीवात्मा इसको अंतकरण से उद्वार करना पड़ेगा किंतु कैसा अंतकरण से उद्वार होगा मन है मोक्ष का साधन और बंध का भी साधन मन एवं मनुष्य न कारणम बंध मोक्ष दोनों का कारण उसी मन मन से न, न, कर्म निषिद्ध कर्म करता है हिंसादि करता है न मन से ब्रह्म को प्राप्त करता है इसलिए विवेकादि संपन्न अंतकर्ण विवेक वैराग्य युक्त के द्वारा आत्मा का स्वरूप का उद्धार करे का। संसार सागर में निमग्न आत्मान या आत्मा है जीवात्मा उसका उद्धार करे विवेक वैराग्य युक्त के द्वारा आत्मा ने कहा था अंतकर्ण विवेक बैरा के समय अंत के द्वारा तो न आत्मानम अवसाधे तो यहाँ भी आत्मा है जीवात्मा संसार में जो डूबा हुआ अवसाधे तो उसको नीचे नहीं गिराए अधो नीचे नहीं गिराए अध पतन अवसाधे तो मतलब नीचे नरक आदि को जाने नहीं दे उद्धार करे उसको अपने स्वरूप को प्राप्त करे पर ब्रह्म से प्राप्त कराये नीचे नहीं गिराए प्रमाद से कहा नीचे चल जाएगा चौरासी लाख चक्कर में भटकेगा अभी इसमें में आत्मेव ही बंधु आत्मा जो जीवात्मा उसका बंधु आत्मा ही है कौन सा आत्मा बंधु है विवेक वैराग्य युक्त जो अंतकर्ण ये अपना बंधु विवेक वैराग्युक्त अंतकर्ण अपना बंधु है और आत्मेव रिपुरात्म वही विवेक वैराग्य नहीं तो अंतकर्ण आत्म न रिपु अपना शत्रु है अपना शत्रु वही मन बुद्धि अहंकार यदि कलुषित है वो अपने शत्रु है मना शत्रु भी है जो बंधन देने वाला वही मित्र है जब मुख्य देने के होगा देखो यहाँ दो है एक, एक जीवात्मा और एक अंत इसे दो आत्मा शब्दों तो से कितने आत्मा शब्द है सात है सात में से उधर ऐ आत्मना एक प्रथम है में दूसरा दु, है और आत्मेव तृतीय है ये तीन से अंतकर्ण के लिए आत्मना अर्थात विवेक वैराग्य आत्मा से अंतकोण से आत्मैव आत्मा अंतकर्ण कैसे अंतकर्ण बंद होगा विवेक वैराग्य युक्त अंतकण और आत्मेव रिपुरात्मा आत्मा अंतकण है क्योंकि कैसे आत्मा शत्रु होगा निशिद्ध कल आत्मा निशिद्ध कर्म करने वाले तो यहां तीन अंतकण के आत्मना आत्मैव और दूसरे आत्मे व तीन स्थान अंतकोण के लिए आत्मना उद्धरे आत्मना का क्या करना विवेक वैराग युत अंतकोण से आत्मे भी आत्मा न आत्मा ही बंधु कौन सा आत्मा बंधु वैराग्य युता और आत्मे व आत्मा कौन सा आत्मा शत्रु विवेक रहता और बाकी आत्मान आत्मानम आया प्रथम पाद में द्वितीय उपाध्य में आत्मानम है तृतीय उपाध्य में आत्मान है चतुर्थ उपादी में आत्मान है ये चार यात्मा जीव के लिए आत्मा न आत्मानम उद्धरे जीवात्मा का उद्धार करे आत्मानम नीचे नहीं गिराए जीवात्मा को अपने स्वरूप को डूबा हुआ संसार में उसको नीचे नहीं गिरा ऊपर उठाए और आत्मा अपना स्वरूप जीवात्मा का बंद हो गया अंत कोण विवेक वैराग्य होता अंत कोण ही आत्मा का, का शत्रु हो जाता है विवेक वैराग्य रही अंत बाहर जो शत्रु है वो भी इतने हानि नहीं करेगा जो अपना अंत हानि करता है इसी प्रकार पहले का इंद्रिय शत्रु है के शत्रु व संति निजे इंद्रिया ताने व मित्रानी जितानी यानी भगवान भाष्यकर के प्रश्नोत्तरी पुस्तक है कैसन कौन शत्रु है उसका उत्तर नीचे इंद्रियानी अपने इंदिरा ही शत्रु है और तानी व मित्रानी जितानी उनको जीत लिया तो मित्र है मान इस प्रकार है वही मन शत्रु भी वही मन मित्र है वही मन जो मित्र होता है यदि अंत में वही मन विवेका वैरा के हो गया वो क्या है मित्र है उसके द्वारा तो उद्धार होता संसार से वही मोक्ष का साधन वही अंतकर्ण विवेक भैरा के रागे नहीं राग द्वे काम करो तो लोग आ गया वही है शत्रु नीचे गिराने के लिए बंधन का कारण स्लोगान आत्मान आत्मान बंधु त्म ऋपुरात्म अभी आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही है, आत्मा का मित्र बता दिया अंत गण अभी कैसे आत्मा शब्द कैसे आत्मा मित्र है इसका आगे कहते हैं बंधुरात्मात्मस्त बंधुरात्मात्मस्तना <iste -ण्या> आत्मनो ये नत्मे आत्मना जिता बंधुरात्मा बंधुरात्मात्मस्त येनात्मे आत्म जिता सेनात्मे आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रु अनात्मनस्त शु वर्ता शत्रुवत वर्ता आत्मना जितमस्तुशत्रुत्ते तस्य आत्मनः आत्मा बंधु तस्य आत्मनः आत्मा बंधु उसी आत्मा का जीव का अंतकण बंधु हे प्रथम आत्मा अंतकण के लिए तस् आत्मन उसी आत्मा का जीव का वही अंतकण बंधु कौन ये न आत्मव आत्मा ना जीत ये न जिसने आत्मना अंतगण के द्वारा आत्मा को जीत लिया आत्मना का अर्थ क्या है अंतगण के द्वारा किसको जीत लिया आत्मव जीत आत्मा का अर्थ है कार्य कर्ण संघात कार्य है करने कर्ण इंद्रिय शर्य इंद्रिय समुदाय को जीत लिया जिसने अपने मन के द्वारा शर्य इंद्रिय संघात को जीत लिया उसी जीव का अंतकण मन बंधु है आत्मा नस्य आत्मा उसी आत्मा का जीव आत्मा का मन आत्म बंधु है आत्मा बंधु है जिस जीव ने आत्मा के द्वारा अंतकरण के द्वारा आत्म ही वो आत्मा को जीत लिया ये आत्मा शोध का क्या कार्य सर्व इंद्र समुदाय को जीत लिया अपने बस में रख लिया अर्थात जो है इंद्र को जीत लिया करण को जीत लिया शरीर को भी अपने हाथ में रख दिया जितेन्द्रिय जो हो गया उसी का मन बंधु है मन बंधु है अंतकरण किसका जीव का किस जीव का मन बंद हुए है जिसने इन्द्रिय और सजग को कार्यकर्ण संगात को वसीकरण कर जीत लिया अर्थात जो जीतेन्द्रिय है उसका मन बंद हुए और अनात्मनत्व जो जीता नहीं कार्यकर्ण संगात को वह आत्मेव शत्रुते वर्त शत्रुत वही मन ही शत्रु रूप से रहता है जैसे शत्रु अपकार करता है ऐसे मन ही उसका अपकार करता है जिसने इंद्रियों को जीता नहीं इंद्र को नहीं जीत अजितेंद्रिय अनात्मा ने तुकार था जो इंद्रियों को जीता नहीं कार्य कर्ण संघात को अपने वश में नहीं करा जितेन्द्रिया नहीं हो पाया तो उसका आत्मा शत्रु रूप से रहता है और शत्रु के समान अपकार करता है कौन कर्ण संघात को नहीं जीता नहीं जिसका नहीं कौन अपकार करता है कौन मित्र शत्रुप से रहता है मन मन मन मन है जिस जीव के जीवन है अपने इंद्रियों को जीता नहीं उसका मन शत्रु से रहता है शरीर इंद्र संघात को जीता नहीं तो उसका आत्मा शत्रुप से रहता है आत्मा उसी जीव का बंधु है जिसने कार्यकर्ण संघात को अपने मन बुद्धि के द्वारा जीत लिया जितेन्द्र हो गया जो जितेन्द्र हो गया उसका बंधु कौन है मन है और जो अनात्मा का तो जो जितेन्द्रिय नहीं इंद्र को जीता नहीं अजीतेंद्र है उसका ये आत्मा शत्रु से रहता है अपकारी होता है मन मन बुद्धि अपकारी है शत्रु के जैसे रहता है इसलिए उसी मन शत्रु है उसी मन बंधु है में कहा मन ही शत्रु है मन ही बंध हुए यो ही मन बंध होगा जिसने अपने कार्य कार्यक्रम संगत को जीत लिया जितेंद्र हो गया तो मन अपने बंध होगा इंद्रिया नहीं कुछ नहीं जीत पाया तो इंद्रिया के पीछे मन सब मित्र कैसे होगा इंद्र को नहीं जाते इंद्रिया विषय को दौड़ेगी इंद्रिया विषय को दौड़ेंगे तो मन भी उसके पीछे भागेगा वो क्या उपकार करेगा जितेन्द्रिय हो गया तो मन इंद्र विषय को दौड़ेगा okay. मन जाने के लिए इंद्र के द्वारा जाना है इंद्रिया के बिना नहीं और इंद्रिया विषय सेवन बार बार करता तो है तो मन में संस्कार पड़ता है इंद्रिया यदि बाहर जाना बंद हो जाएगा इच्छा नहीं करे तो मन भी शांत हो जाएगा संकल्प नहीं करेगा विषय का संकल्प भी नहीं करेगा विषय का तो संकल्प होता है इंद्र से विषय का ग्रहण करे उसे महत्व बुद्धि तो पहले विषय ग्रहण किया था उसका स्मरण करता है जब उसमें तुच्छ बुद्धि हे अत्तो हो गया अभी फिर दौड़ना इंद्रिया का दौड़ना बंद हो गया मन फिर भी चिंता नहीं करेगा अब पहले कुछ ग्रहण हुआ था उसका स्मरण करने पर भी मन उसमें दीर्घ दीर्घ समय नहीं रहेगा क्योंकि तुच्छत्व तो बुद्धि हो गया है ये अत्याच्य है तो मनोष समय अपना बंद हो जाता है इंद्रियों को नहीं जीता थोड़े समय में बैठ गया अब मनो से भाग्या कभी ध्यान नहीं लगता ध्यान क्या होगा इंद्रियों के विषय में इच्छा है इंद्रियों को जीता नहीं इंदिर को नहीं जीतेगा ध्यान में थोड़ा बैठेगा कोई भी सिखाए आधा घंटा एक घंटा में ध्यान लग जाएगा और किसी प्रकार मन को थोड़ा कहीं लगा दिया इतने मात्र से ध्यान नहीं है वो तभी कहेगा वही मनुष्य का किस रूप से रहता है शत्रुप से है आपने शत्रु बढ़ते तो शत्रुवत अपकार करता है ना अनात्मनस्तु अनात्मनस्त्रु परते आत्म शत्रुविता प्रशा से जितात्मन समाहितः पर समाहितः शीतोषुख शीतोषुख तथा तथा चितात्म प्रशात पर सही शीतोषु दुखेशु तथा मनापो जितात्मन प्रशांत परमात्मा सामा शीतोस्ख दुखेश् मनापम वो है पहले जीतात्मन जीत आत्मा सजीतात्मा आत्मा आत्मा का कार्यकर्ण संघात कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय समुदाय को जिसने जीत लिया वही प्रशांत है मन भी शांत हो जाएगा कार्यक्रम संघात तो मन को जीत लिया भी प्रशांत हो गया ऐसे शांत जो हो जाता है अंतकरण शांत सच्चा हो जाता है इंद्रियों को जीत लिया तो इंद्रियो विषय का संकल्प नहीं करता है मन में भी संकल्प भी विकल्प नहीं वासना समाप्त हो जाए तो सच्चा हो जाता है ऐसे जिसका शांत हो गया परमात्मा समाहित परमात्मा तो स्वयं परम आत्म तो रूप से प्रकट हो जाता है अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा अलग नहीं है अज्ञान है नावतम ज्ञान अभिव्यक्त ज्ञान ढका गया मन जो स्वच्छ हो जाता है परमात्मा अभिव्यक्त तो हो जाता है परमात्मा का प्रतिम्ब तो स्वच्छ दिखता है मन में कई जमी जल में कई ही जमी कंपन बहुत है प्रतिम्ब नहीं दिखता है महिला कलमस हट गया तमगुण हट गया रजगुण के चांचले हट गये विशेषा समाप्त हो गया मन शांत हो गया स्वच्छ हो गया सत्सव से परमात्मा स्पष्ट व अभिभत हो जाता है परमात्मा प्रकट हो जाता है परमात्मा सम्य साक्षात आत्म से थी थी। वो क्या करना पड़ता है कौन क्या इसे उसे यह साधक शीतोष्ण सुख दुख तथा तथा मानअपने हो समाहित रहता है आगे सम बुद्धि आगे नवंस्लोक में आएगा नवम श्लोक है शीतोष्ण सुख दुष् समबुद्धि मानअपमान हो शीत उष्ण ठंडी गर्मी किसी और लगी थी ठंडी की गर्मी सब को यहां सीता तो वहां उत्तराखंड में बर्फ हिमालय में और ऋषि के समय में बर्फ नहीं ठंडी में कांपते हैं और बॉम्बे के लोग अभी कहते ठंडी थोड़ी बढ़ गई वहां भी ठंडी बढ़ गई ना ऐसे बरसाई अच्छा थी ठंडी बढ़ गई थी ना नहीं तो यहां भी ठंडी होती है ना नहीं होती तो अधिक ठंड नहीं और ऋषि के कहेंगे ठंडी अधिक है उत्तर काश्मीर रहने <थे> वाले क्या है ठंडी बहुत ही बर्फ रहने वाले भी ठंडी यहां भी थोड़ी गर्मी जितनी गर्मी थोड़ा हुआ ठंडी और गर्मी के समय गर्मी होती या नहीं शीतोष्ण सुख दुखन में जीव मे किसको को सुख दुख भोगना पड़ता है सुख या दुख भोगना पड़ता है दोनों सबको कोई एक उदाहरण बताया जिसको दुख भोगना नहीं पड़ा सातन में सुना अभी कोई है जिसको दुख भोगना नहीं पड़े नहीं मिलेगा संसार में आया तो दोनों लेख रेख आए और भोगने के लाया आया किस लिए जन्म लिया कर्म के फल भोगने के लिए जन्म है इसी के लिए आया भोगना ही पड़े सब को अरे मान अपमान प्राप्त होता ना नहीं होता है थोड़ी थोड़ी बात में कभी अपमानित हो गया कोई कुछ कह दिया थोड़ी शब्द से भी अपमान हो जाता है सम्मान हो गया मान हो गया तो साथ बंधु बांधव प्रिय सौ स्नेह करने वाले फिर कुछ कह दिया तो अपमान तो हो जाता है लज्जित हो जाता है मान अपमान में क्या करना पड़ा है समा समान है जो ठंडी हो गर्मी हो सुख हो दुख हो सम्मान हो अपमान हो कर्म फल है हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसका कोई संबंध नहीं है अब परमात्मा प्राप्ति के साधन करने के लिए सम्मान चाहिए अपमान चाहिए सी चाहिए उष्ण चाहिए बोलो भगवान दे देंगे ठंडी चाहिए गर्मी चाहे बताओ सम्मान चाहिए सम्मान मिलने से आगे बढ़े नहीं सकते अपमान भी चाहिए सम्मान अपमान रहने से सम्मान अच्छा लगता है अंधकार में कोई पदार्थ नहीं रहेगा तो प्रकाश क्या चलेगा? लगेगा कभी दुख होता है तो सुख अच्छा लगता है दुख ही नहीं हुएगा तो थक जाएंगे देखते देखते सुनते सुनते थक जाते हैं सो जाते हैं छोड़ करके ये सब समान है ये भोगना पड़ेगा कोई पूजा करता है कोई तिरस्कार करता है तो मान अपमान होता है उसमें समान रहने का साथ उसमें कोई सम्मान क्या तो मैं बहुत बड़ा अपमान क्या तो मर गया क्या कर दिया दुखी क्रोध ये सब हो जाता है ये सब नहीं हो ये हो गया आगे कहेंगे क्या कहाँ कहाँ समान होना है श्लोक बोलो चितात्म शांत परमात्मा समाह शीकों सुख सता ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजिंद्रियटस्थो विजिंद्रिय युक्तुच्य योगी युक्त योगी समलोषास्म कांचन समास्म कांचन ज्ञान विज्ञान तृत्स्थो विजिंद्रिय युक्त योगी समास्म कांचन ज्ञान विज्ञाभ्या आत्म से ज्ञान हो गया शास्त्रार्थ ज्ञान अभिज्ञान हो गया अनुभव ऐसे तृप्त जिसका अंतकर्ण तृप्त होता है विषय से तृप्ति नहीं होती है क्षणि का तृप्ति होती फिर विषय की इच्छा है जितने विषय मिल गया हो हो और अधिक विषय की इच्छा है तृप्ति कब होगी और इच्छा बढ़ेगी तो तृप्ति नहीं होती है किन्तु ज्ञान विज्ञान से तृप्त जिसका अंतकर्ण वो कूटस्त कूटवत निर्विकार रहता है कुछ प्राप्त हो नहीं हुआ उसमें निर्विकार अपने स्वरूपानंद में तो स्थित हो गया बाह्य से बाह्य स्तुति से खुश होगा बाह्य पदार्थ से खुश होता है अज्ञानी स्वरूपानंद में स्थित है बाह्य पदार्थ गौण है आनंद साक्षात्कार क्या रख्या? जो अंतगुण शुद्ध है थोड़े साधन भजन में लग गया उसको भी बाह्य पदार्थ से सुख नहीं मिलता है बाह्य पदार्थ सुख दुख की चिंता नहीं करता है जो साधक है साधन काल में अच्छे साधन में लग गया तो बाह्य कोई कुछ कहता है कुछ नहीं कहता है इसके लिए अपने साधना का कोई संबंध है कहने वाले कहते रहेंगे अपने मार्ग पर चलना ऐसे कितने लोग देखे साधना वजन मंदिर जाते हैं उपवास करते व्रत करते परिवार वाले उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते बोलने पर वो छोड़ देता है अपने मार्ग पर रहता है शौचिलाई ये लोग नहीं समझते वो कहता तुम भी करो वो नहीं कर पाते नहीं करते तो नहीं करे बोलते तो बोलने तो अपने रास्ता पर चलते कितने यहां भी कोई बोलती रोज बोलती घर वाले सौ लोगों बच्चा सौ लोग तिरस्कार करते क्या लोग बताया चलना मुश्किल है ऊपर से कोई ब्याग उठा कर ले आए वो भी नहीं कर देंगे दोनों हाथ सीढ़ी में पकड़कर उतर, उतरती तो लोग कहने वाले कहते कुछ नहीं कहते किंतु अपने मार्ग पर है जो साधन करने वाले भी अन्य कोई कहता है नहीं करता उसकी चिंता छोड़ देता है और ज्ञान होने पर कहा सोचेगा जो अज्ञानी है वो धन से सम्मान से देश रूप बना कर वेश बना करके खुश होता है जो लोग वेश बनाते हैं ना साधु महात्मा ही भले हो वेश बनाते हैं किसी लिये उसे उनका आनंद मिलता है अच्छा कपड़ा पहने दाढ़ी वाले कटिंग करे वेश बनाए कोई वे सोने का हार पहने सोने का भी पहनने वाले क्या क्या से करते हैं किसी लिये उसे उनको सुख मिलेगा धन संपत्ति से उनको सुख मिलता है बाह्य विषय से सुख प्राप्त होता है जब तक अपने सुख में स्थित नहीं स्वरूपानंद में स्थित तो होता है तो आचे साधक भी भाई विषय की उपेक्षा करता है छोड़ देता है इसलिए ज्ञान विज्ञान से तृप्त तो जो आत्मा हो गया आगे किसी की इच्छा नहीं करता है निर्विकार होता है कूटस्थ कूटवत निहाय लोहा का होता है लोहार के पास नीचे निर्विकार होता है इसे निर्विकार होता है और ये कौन होता है ऐसा विजित जितने विजेता इंद्रिया इंद्र को जीत लिया तब ज्ञान होता है तब युक्त योगी तब उसको युक्त समाहित तो कहते वही कर्मयोगी आगे ज्ञान योग प्राप्त कर लेता है समलुष्टाश्मन लोष्टे मिट्टी का डेला अस्मय पत्थर मूल्यवान पत्थर है सामान्य पत्थर कांचन सुवर्ण ये सब बराबर हो गए बराबर हो गये मतलब सामान दिखेगा सो एक प्रकार दिखेगा पहचान सकता है ये पत्थर है ये सोना है ये हीरा है इसे पहचान सकता है सामान का क्या अर्थ वो देने पर भी नहीं लेता है मिट्टी के ढेले पड़ा है तो उठाकर आप लोगों लेकर जाते हो रास्ता में ज्ञानी सन्यासी जिसके जो सन्यासी है जैसे मिट्टी का ढेला को नहीं लेता है जैसे सोने के ढेला पड़े सोने की ईटा पड़े हीरा पड़े उसको भी छूना नहीं चाहता है तो उसके लिए बराबर हो गया ना नहीं जब बराबर नहीं होता इसको ग्रहण कर इसको छोड़ दो तो बराबर नहीं हुआ अरे नहीं चाहिए तो बराबर है जो रुपया नहीं लेता है दस रुपया उसके पास रखा और हजार दो हजार रूपया रखा उसके लिए कौन अधिक कौन कम है दो हजार रखा दस हजार को भी नहीं ले रहा दस रूपया भी नहीं लिया अधिक रूपया दे तो उसमें क्या है बराबर है उसको लेना ही नहीं सुना ही नहीं जो रूपया ऐसे कुछ संत होते रुपया छोटे ही नहीं लेते ही नहीं तो अधिक रुपया दें तो बीजो अर पता तो कुछ नहीं किंतु बाद में कोई कोई भी लोभ होता है तो अधिक रुपया दे तो ले लेंगे और कम रुपया तो नहीं लेंगे नहीं छोटे तो क्या कहेंगे यहां रख दो दिखा दो दे, यहां रख दो सबके सामने नहीं छुएंगे बाद में तो छुएंगे ये तो कुछ कुछ लोग दिन दे छोड़ देते बाद में फिर करते हैं तो उसी से आनंद प्राप्त होता है किंतु तो जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है विजित इंद्रिय है उसके लोष्टा स्म बराबर है समान है स्लोग बोलो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मास्थो विजित इंद्रिय तृप्त योगी समालोस्थन सुहरन मित्रियुदासीन सुहृन्त्तायुदासीन मध्यस्थ देश बंधुसु मध्यस्थ देश बंधु साधुस्व पापेशु साधुस्वी च पापेशु समुद्धिर्शिष्यम बुद्धिर्शिष्य सुन्वत्तायुदासीन मध्यस्थ बंधुसु चपापेश सुहृद मित्र अभी उदासीन मध्यस्थ दृश्य बंधु इन सब में समान बुद्धि एक है मित्र और एक सुहृद मित्र है अपना स्नेह करने वाले मित्र है उपकार करने वाले किंतु सुहृद होता है अपने से प्रत्युप की अपेक्षा नहीं करे के उपकार करता है मित्र कुछ उपकार करता है तो प्रत्युपकार की इच्छा करता है और सूर्य जो होता है उपकार करेगा और प्रत्युपकार की इच्छा नहीं भरम भगवान लोग के मित्र होता है कुछ देते तो कुछ लेंगे दिया तो लेने की अपेक्षा उपकार किया तो वहां चाहिए और यह शत्रु एक उदासीन और एक मध्यस्थ उदासीन और मध्यस्थ में क्या है जो उदासीन है इसके पक्ष में नहीं उसके पक्ष नहीं कोई झगड़ा करे तो बीच में जाएगा <णल्ण> उदासीन अपने स्वरूप में स्थित है कोई कुछ बोलता है ठीक है कोई कुछ झगड़ा करते तर्क भी तर्क करते वो अपने शांत कुछ नहीं और मध्यस्थ क्या होता है मध्य में मध्यतिष्ठा थी मध्यस्थ दोनों झगड़ा करे तो बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा ये कभी तर्क लगा दिया वो कभी तक्का लगा दिया ये उसको मानना चाहता है मध्यम ही खड़ा हो जाएगा कभी धक्का भी खाना पड़ता है उसको रहा भटो यह भी कहते देता है, छोड़ो आप चुप रहो बीच में कोई कुछ बोले या, उसका तो दवा चुप रहो अब कौन नहीं बोलने के लिए बीच में <laughs> तो मध्य में स्थित वस्तु मध्यस्थ तो दोनों के झगड़ा को समाप्त तो करके शांत तो करना चाहता है दोनों का उपकार चाहता है रुदासन है कोई कुछ करते अपने निरपेक्ष बैठा है कोई चिंता नहीं उसको देखता नहीं देखने पर उपेक्षा कर देता है रास्ता में चलते कोई झगड़ा करते अब जाते हो बीच में जाएंगे तो उसमें चल जाते चुप देखते हैं अपन चल जाते हैं और उनमें से कोई होता है तो कोई आकर बीच में रखता है तो उदासन भी एक होता है मध्यस्थ होता है जो आपके उपकारी है उसके प्रति तो राग होता है जो अपकार्य है शत्रु है द्वेश करने वाले उसके प्रति देश वो होता देश और एक होता है बंधु अपने संबंधी साधु स्वपीच पापे कोई अच्छे कर्म करता है तो साधु पाप कर्म करता है तो पापी है उसमें समबुद्धि समान बुद्धि शुरू तो हो मित्र हो शत्रु हो मध्यस्थ कोई हो उसके प्रति समान है ये मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु इसमें भावना अलग नहीं उसकी उपेक्षा करके वो भावना नहीं रखे किसने कुछ उपकार किया किसने अपकार किया उपकार किया तो भूलना नहीं चाहिए किन्तु किसने अपकार किया तो उसके प्रति शत्रु भावना नहीं हो अच्छा कोई पाप कर्म करता है कोई पुण्य कर्म करता है कौन क्या करता है जो करता है उसका फल उप करेगा यदि आपको दिखता है तो अपने सावधान हो जाना चाहिए वो ऐसी गलती करता है ऐसी गलती हम नहीं करें किंतु वो ऐसे करता है वो ऐसे करता है इसी को चिंता न करके उस चिंता ने छोड़ दे सम बुद्धि कौन क्या करता है उसमें व्यापार बुद्धि को अपने बुद्धि को लगाए नहीं वो दो सब, बाहर कोई गुना दो भागवत में आया किम बनित न बहुना लक्षणं गुण दोष हो गुण दोष दृष्टि दोषो गुण स्तूप है के क्या क्या गुण है बहुत कह दिया क्या दोष होता है दोष बता दिया एक स्थान दोषो गुना दो कहेंगे कितने कहेंगे दो गुना किम बनते न बहुना बहुत तो कहने से क्या लाभ होगा लक्षणं गुणा दोष का लक्षण जितने कहने पर क्या होगा एक संक्षेप से लक्षण कर देते हैं। गुण दोष दृष्टि दोष दोष क्या है गुण और दोष को देखना ही दोष है वहां दोष है जितने दोष है आप यदि उसमें दोष दृष्टि करते हो ये आपका दोष है यहां गुण दिखता है वहां दोष दिखता है ये दृष्टि दोष है और गुण क्या है गुणस्तु उभय वर्जनम उभय वर्जितम गुना दोष देखना ही नहीं यहां इसे गुना है वहां इसे दोष है इसको देखना सोचना सुनना विचार करना ही नहीं ये क्या हुआ गुना या दोष गुना दूसरे में दोष देखने में पर सोचना अपने में क्या क्या गलती है पहले गलती दूसरा है देखना आप अद्वितीय आत्मतत्व तो आपसे भिन्न कोई है ही नहीं किन्तु द्वैत बुद्धि करना पहले अज्ञाने के कारण द्वैत बुद्धि हुई दूसरे को देखे ना ये अज्ञान का कार्य है ना नहीं अपने में है नहीं उसे अज्ञान की निवृत्ति नहीं करके दूसरे में दूसरे देखते ये दोष होगा और उसके बाद उसे फिर दोष देखना और एक दोष है दूसरे को देखे ना और दूसरे में दूसरे देखे ना और तो दोष ये गुणा दोष दृष्टि ही दोष है गुण दोष दृष्टि ही नहीं करना इसलिए कौन क्या करता उसका चिंता नहीं कभी कुछ मालूम हो गया तो उसने समझना ये गलत है ऐसी गलती हम नहीं करे और कहीं उपदेश करने के लिए अपने पुत्र है अपने जिसको अधीन है कोई आपके बंधु है उसको सुधार करने के बातचीत होते सुधार करने थोड़े बोल देने हैं किन्तु वो यदि नहीं मानता है ज्यादा आगे बढ़ना नहीं है कोई किसको सुधार नहीं कर सकता है कर्तव्य कर लिया थोड़ा मानता है तो अच्छी बात है नहीं मानता कोई नहीं ऐसे प्रसंग बसा तो बसा, बता देते हैं मंत्र जप करने के लिए वैदिक मंत्र जिसके अधिकार है वो जप है उसका नहीं है बता देते हैं बहुत लोग अनाधिकार करते हैं कितने लोग पे तो नहीं गायत्री मंत्र जपते हैं इस प्रकार कोई प्रणव के साथ मंत्र जपते हैं उसमें ज्यादा कोई कुछ अप्रत्य है तो पूछ करके नहीं कहते कोई कहता है हमें इसे मंत्र ले तो हम कुछ नहीं कहते गुरु जी से पूछ लो अब विशेष कोई पूछेगा तो <coughs> बताना होता है तो कोई क्या करता है उसके लिए चिंता नहीं करे ये होता विशेष है सम बुद्धि विशिष्ट थे कहा से शुरू किया ये श्लोक नहीं तीन श्लोक किसमें शीतोष्ण सुख दुख में सम मान अपमान में और समुष्टात्म कांचन में सुध मित्र सब में सम बुद्धि विशिष्ट होता है श्लोक बोलो बोलोन मध्यस्थ देश बंधुषु साधु सती च पापु समबुर्विशिष्यते इसलिए उत्तम फल परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या करें बताते हैं। योगी उंजी योगी उंजी ततत महात्म रहस्य स्थित महात्मा रहस्य स्थित एकाकी यथ एकाकी एक चित्ता एका निराशि परिग्रह निराशी परिग्रह सतत महात्मा एका नित्त एकाकी परिग्रह निराशी रिग्रह का दो बार बोलना मिल करके कोई आगे बोल देता है किसने बोल दिया है, क्या की पहले मिलकर बोलो योगी यु युण्जी जीत सतत महात्मान रहस्य स्थित राशीरा परिग्रह योगी रहस्य स्थित योगी सततम आत्मान युजित एकाकी यथितात्मा निराशी सब विशेषण है एकाकी यथचितात्मा निराशी अपरिग्रह रहित योगी सततम आत्मान युजित योग अभ्यास करता है तो क्या करना है कैसे योग्य होना चाहिए एकाकी अकेले यथ तो चित्ता चित्त आत्मा अंतकर्ण चित्त अंतकर्ण आत्मा, मन, चित्ता आत्मा है देह चित्त हो गया अंतकर्ण आत्मा शब्द से दे। देह इसको समय में किया निराशी आशी इच्छा रहित आशी इच्छा मेरा निराशिका तृष्णा रहित अपरिग्रह परिग्रह संग्रह होता है किसा संग्रह इकट्ठे नहीं करता है सन्यासी शव छोड़ देते परिग्रह नहीं करते अपरिग्रह ध्यान करते समय कुछ रखे तो ध्यान उसमें नहीं रहेगा और रहस्य तथित एकांत में रहते हुए सततम का थे निरंतरम आत्मा रम युंजित आत्मा मन को अंतगुण को लगाए परमात्मा में लगाए योगी योगाभ्यास करने वाले ध्यान करने वाले युंजित युंजित का युजित योग अभ्यास करी अभ्यास करी सततम का तो क्या थे कब कब हो? निरंतर सर्वदा आत्मानम युजित आत्मानम का बुद्धि को रहस्य का एकांत एक में स्थित होकर के पर्वत गुहा नदी किनारे अथवा कमरा में सब बंद करके रहती तब एकाकी असहाय साथ में किसको बैठा करके नहीं एकाकी रहता है और रहस्य चित्त रहस्य तिथा तो एकांत हो गया फिर एकाकी एकांत में रहे और एकाकी अकेले ध्यान करते समय साथ में नहीं यथित चित्त और आत्मा अंतको आत्मा हो गया देह चित्त अंतकण इसको समय में करके और क्या क्या इच्छा रखता है निराश इच्छा का त्याग और अपरिग्रह निरंतर इसे करे लोग बोलो जीत महात्मा नंग्र सिा की परिग्रह योग अभ्यास करते ध्यान करते हैं खाली कोई शिकायत देगा बैठ कर ध्यान लग जाएगा समाधि लग जाएगी नहीं उसके लिए साधन चाहिए क्या क्या चाहिए अष्टांग योग में जाने के लिए भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार उसके बाद ध्यान होता है पहले यम नियम होना चाहिए आसन प्राणायाम धारणा फिर ध्यान इसलिए यहाँ भी भगवान बताते हैं साधन करना है ध्यान करना है तो ध्यान करने के लिए क्या क्या चाहिए आसन आर विहार आदि बताते हैं शुच देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौदेशतिप्य स्थिमासन आत्मन स्थिर आत्मन नु्रित नातीचं नाच्युछ्रित नाचिनीचं शैलाजि कुशोत्तरम शैलाजि कुशोत्तरम शुचे प्रतिष्ठाप्य तेरा खुशोत्तम पहले तो शुचो देशे पवित्र देश में स्वभाव तो पवित्र तो है तो अच्छा है नहीं तो साफ करके शुद्ध करके तीर्थ स्थान में नदी के तट पर एकांत में मंदिर में पर्वत गुफा आदि में अथवा तो अपने स्थान में जहाँ पवित्र जहाँ ध्यान करना स्थान पवित्र होना चाहिए इसलिए कहीं कहीं जहां सोने का स्थान है अन्य समय बैठ कर देखते भजन करते वो स्थान नहीं ध्यान करने के स्थान अलग हो आसन अलग हो वहां अपवित्र नहीं हो बैठ कर वहां चा बैठ कर ध्यान करे हाथ पर झूठा खा लिया पी लिया बैठ कर ध्यान करे वैसा नहीं कभी बैठ करके यदि अपने सैया से, से उठने पर थोड़े भगवान का चिंतन किया कोई बात नहीं किन्ना करके शुद्ध होकर के खान अलग आसन अलग वहां बैठकर ध्यान करें जितने संभव है नहीं तो सया केवर बैठ वो ध्यान किया लेते लेते ध्यान किया ऐसा नहीं आसीना संभव बैठ कर सोचोदय से प्रतिष्ठाप्य आसमान स्थिरम आसमानम आसन स्थिर होना चाहिए सुखम आसनम आसन स्थिर और सुख से बैठे स्थिर होकर बैठे असुख से जबरदस्ती करके पर कोई इधर उधर करते रहे वो नहीं अभ्यास इसलिए करना पड़ता है स्थिर होकर बैठे स्थिर होकर मेरूदंड सीधा रहेगा तो मन एकाग्र होता है बैठते समय इसे उपरे बैठेगा थोड़ी देर में फिर बैठने इधर करेगा इधर करेगा थोड़ा अभ्यास कर सीधा बैठनेगा स्थिर आसन आसन कितने बड़ा होना चाहिए न अतिम न अति नीचम उच्चा स्थान में इसे आसन लाकर यहाँ शेयर बैठ जाएगा इसको लगा देगा टेबल ऊपर बैठ जाएगा गिरने का भय रहेगा गिरने का भय रहेगा ना नहीं नींद रह गया तो कहीं गिर जाएगा उच्चा नहीं हो अब बिल्कुल नीचा भी नहीं हो ना निचम पत्थर सीमेंट ये जो चट्टाने, इसके साथ सीधा नहीं बैठे उसमें बीच में कम्बल चटा यदि रहने से उसके साथ संबंध नहीं हो अति नीचा नहीं हो ना कैसे रखना है चैल अजिन कुशोतरम, चले वस्त्र अजिना है मृग चर्म और कुशा उत्तर पहले वस्त्र उसके बाद मृग उसके ऊपर कुसा ऐसे लगता है किंतु उसका विपरीत है नीचे कुशा कुश आसन है उसके ऊपर मृग है उसके ऊपर वस्त्र है नीचे क्या रहेगा कुसे आसन, उसके ऊपर मृग उसके ऊपर वस्त्र मृग अचर में नहीं होता है तो कम्बल आदि रखते वो तरह रखते जैसे बैठ करके आसन करना है बैठना है हाँ बड़ा श्लोक बोलो चुसौदे से प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन महात्मा नाच्योचतम ये प्रतिष्ठा पे आसन प्रतिष्ठा करके क्या करे चित्ते तत्रकाग्र मन तत्र मन यतचितेन्द्रिय यतचितेन्द्रिय उपब्सनेुंज्याद उपबिश्सनेुंज्याद योग योग तैकाग्रंग मन यता येन्द्रियसनेत योगी शुद्ध त्रासन में बैठ करके मन एकाग्रह कृत मन को क्या करना एक अग्रम से एकाग्रम एक अग्र ही इधर उधर नहीं बिखराव नहीं एक एकग्रह दे यथ चित्तेन्द्रिय चित्त अंतकण इंद्र के क्रिया को समय कर दिया पहले अंतकण क्रिया विषय संकल्प विकल्प को इंद्र के व्यापार को नियमन करके तभी तो एकाग्र मन होगा आसने उप बैठ करके आत्म है योगम युज्यात पहले योग ध्यान करें किसके लिए पहले आत्म है आत्मा क्या है अंतकण की शुद्धि करें शुद्ध आत्मा तो शुद्ध ही है अंतग्रण शुद्धि के लिए पहले ये उद्योग अभ्यास से ध्यान करें ऐसे लगातार परमात्मा का ध्यान करें, इंद्रिय व्यापार छोड़ करके ऐसे धीरे धीरे अंतग्रण शुद्ध होता है अंतगण थोड़ा शुद्ध होगा तो ध्यान भी लगेगा संसार से वैराग्य होगा अंतगोण शुद्ध होगा तो ध्यान होगा और संसार सांसारिक वस्तु की बहुत इच्छा है और कहेगा बैठे हमें ध्यान लग जाए कैसे ध्यान लगेगा विषय इच्छा छोड़ करके इंद्रियों को स्वयं करके यथाचित इंद्रिय क्रिया, इंद्रिय के व्यापार को नियमन करके मन से संकल्प को छोड़ करके विषय वासना नहीं हो इंद्रिय व्यापार छोड़े मन से भी विषय चिंतन छोड़े और आगे के लिए सुख सुख साधने की इच्छा को छोड़े तभी ध्यान लगेगा वो अंतगुण शुद्ध होगा ऐसे शुद्ध होने पर आगे ज्ञान होगा श्रोत बोलूचित इंद्रिय क्रिया उपाधिश्वास नेुंजा योगी शुद्ध सामंकाय शिरो ग्रीवं सामकाय शिरो ग्रीव धारय नलं स्थिर धारय न चलं स्थिर संप्रेक्ष समं दिश्चानवलोक शिरो ग्रीवन्नचल स्थिर संपेक्ष नसीकाग्रंश दिश्चानलोक शिग्रीव सम धारय काीर और ग्रीवा कंठ सी रखने का सिद्धा सिर भी सीधा सिरह भी ऐसे टेढ़ा नहीं का समान रखा है किन्दु बीच चलन बर्जित समान तो रखा है किन्तु बीच में ऐसा नहीं नहीं अचलम फिर तिरम अचल है चल नजता स्थिर है स्थिर होकर के क्योंकि सिर गिरिवा दोनों करके समान धार तो चलन संभव हो सकता है इसलिए अचल में कहा अचल हो चलन नहीं हो और मन से स्थिर हो करके और नासिका सम नासिका अग्रम सम अपने नासिका के अग्रह इसको देखते हुए पहला था भ्रुवर मध्य नहीं भूल मध्य प्राण नहीं सम पहले आया है कि भूल मध्य प्राण को यहां तो प्राण को रखने के लिए यहां तो संप्रेक्ष्य देखते हुए इसको देखने के लिए प्रयास नहीं करना इसको देखने का अभिप्राय क्या है बाहर नहीं देखे नासिका के अग्रभाग देखा था बाहर नहीं देखे और बाहर नहीं देखता आंख बंद कर दे कहते आंख बंद भी नहीं करना इसको देखने के कौन से आंख बंद कर दिखेगा नहीं और बाहर नहीं देखना आंख बंद नहीं करना इसके लिए कहा नासिका नासिकाग्रह सम्पेक्ष ये नहीं कि नासिका नासिकाग्रग्रह को देखने के लिए ऐसा करो आंख खराब हो जाए देखने की ध्यान क्या होगा नासिकाग्रह सम्पेक्ष का ये अभिप्राय है बाहर पदार्थों को नहीं देखे और आंख बंद भी नहीं करे बाहर पता से देखे तो क्या विक्षेप होगा चीता विक्षेप होगा आंख बंद कर तो क्या होगा नींद लग जायी आंख खुला रखते रखते भी नींद लग जाती है और पहले से बंद करे तो निद्रा तो पहले से आ जाएगी और लेट कर ध्यान करेगा तो नींद आ बैठे बैठ करना दिशा चाह आना बोलो कहे नही देखता बायान करते किसी दिशा को नहीं देखे तेरा रह धरने का है श्लगुला शिरो ग्रीव धारय न चल स्थि संप्रेक्षनाशिकाग्र सं दिश्चानवलोक प्रशाता गिर प्रशातात्मा भी गीर भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चि मन संयम्य मच्चि युक्त आसी त मतर युक्त आसी मत त मरतात्मा भीगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चि युक्त आसी मत्पर इसको बोलते समय आगे नहीं बोले मिलकर बोले बोल सकते है कोई शीघ्र बोल सकता है कोई दे... लंबा बोल सकता है किंतु उसके साथ सबके साथ मिलकर बोलना मैं बोलूँगा सब बोलना मिलकर बोलना प्रशांतात्मा विगत -भी भीर शांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थित ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम्य मच्चित् मन संयम्य मच्चि युक्त आसी त मतर युक्त आसी त मतर प्रशातात्मागत ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्त मत्पर हाँ कोई मन युता आगे बोलते इधर कोई आगे नहीं मिल कर बोलने का अभ्यास करे प्रशांत आत्मा शांत और प्रशांत शांत तो समयुक्त है प्रकृष्ण शांत अच्छी तरह से शांत कौन है आत्मा आत्मा का अंत करण जिसका मन अत्यंत शांत है शांत है प्रशांत आत्मा समयुत है विकट भी भय से रहित तो होकर ब्रह्मचार्य व्रत स्थित ब्रह्मचारी का जो व्रत उसमें स्थित है ब्रह्मचर्य गुरु शुश्रूषा और ब्रह्मचारी के भिक्षा भोजन आदि जो स्थित है ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है और मन संयम्य मन को संयम करके मन में जो वृत्ति साय मनो को संयम करने का क्या मन में विषय चिंतन होता है वृत्ति होती है अलग अलग वृत्ति है सारे वृत्ति को रोक करके चित्त वृत्ति निरुद्ध वृत्ति मन का परिणाम उसको बाहर विषय हटा करके मत चित अहम चित्ते समित बाहर विषय को हटा करके चित्त को मन में मेरे में लगाए और मत पर आशित मत पर होकर मैं ही पढ़ जिसका मन चित्त भी लगे और अहम पर कभी कभी सा है चित्त किसी में लगाया किन्तु पर् उसका नहीं मानता है मत चित और मत पर मनमना भव भाव भक्त मनमाना भव और मत भक्त मन मेरे में लगा और मेरा भक्त हो इसी प्रकार है चित हो मत पर कोई किसी में आसक्त है कोई पुरुष किसी स्त्री में आसक्त है मन में उसका चिंतन करता है अपने पत्नी पर हो कहीं भी किसी विषय में किसी विषय में अत्यंत आसक्त है उसका चिंतन करता है उसका भक्त होता है जिसे जिसमें आसक्त है किसी का चिंता करता है कोई स्त्री हो पुरुष हो कोई अन्य किसके प्रति आसत हो उसका चिंतन करता है करती है उसका भक्त है भक्त तो भगवान का है में कुछ दूसरा है किंतु भक्त भगवान का है भगवान कहते भग, मेरा भक्त हो और चित्तम है मैं यहां भी मत चित्त और मत पर कोई तो विषय चिंतन करता है किसी में आश्रित है त्रिके में आश्रित है आसत है स्त्री चित्त है त्री उसका चित्तम है किन्तु भक्त किसका है स्त्री भक्त परमात्मा का इसलिए यहां कहते मैं चित्त में हूं को सब, मुझे सबसे श्रेष्ठ माने अहम एवं मेरे से बिना कुछ नहीं चित्त भी मेरे में है और परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है उसमें ही मेरा लक्ष्य है इस निश्चय करके मुझे श्रेष्ठ मानता है चित्त मेरे में लगता है मैं ही उसका परम लक्ष्य है इसलिए इसे होकर के ध्यान करना होता है बोलूँ आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी मन संयम चो युक्त आशी त मत पर सदात्मान युजन एवं सदात्मान योगी नियतम योगी नियतम शांति निर्वाण परमा शांतिर्वाण परमा मत योगी मत संस्थाधिगछति निर्वाण परमां युंजन अलपत एवं एवं समाधान करता हुआ इसी प्रकार अभ्यास करता हुआ सदा नियतमान स आत्मा युजन युंजन के साथ योगी नियतम योगी एवं सदा आत्मान युञ्जन् नियतम मानसम्यस्य जिसका मन नियत संयत है मनो को संयम करके योग अभ्यास करने वाले योगी आत्मान सदा युञ्जन् इस प्रकार आत्मान अंतरणों को लगाए निरंतर निरंतर ध्यान करता हुआ निर्वाण परमाम मत्संस्थान शांति में अधिगछति ऐसा जो विधि ध्यान करता रहता है मन को सयम करके वो नियतमानस तो नियतमानस योगी आत्मा सदा जन सदा निरंतर ध्यान करता है तब तो शांति को प्राप्त करता है और शांति के से निर्वाण परमान निर्वाण है मुख्य मुख्य परम निष्ठा शांति है थोड़ी शांति प्राप्त हो जाती है कभी इतने मात्र से नहीं है भोजन किया तो बड़ा तृप्त हो गया ये तृप्ति से नहीं निरत शांति वो शांति कहाँ है परम निर्वाण मोक्ष मोक्ष होने पर जो शांति है वो नित्य है तब तक तो शांति नहीं मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तो शांति तो नहीं भक्ति करके हम भक्त ही मान करके बड़े खुश होकर के गया जीवन बर्बाद हो गया भक्ति करते करते परमात्मा का साक्षात्कार करने तक शांति नहीं तृप्ति नहीं भक्ति करते भजन करते करते परमात्मा का प्रकट दर्शन होना चाहिए जब तक तो नहीं हुआ तब तक कृतकृत नहीं होती और अपने को भक्त मान कोई रह गया तो आगे बढ़ नहीं पाएगा ज्ञान मार्ग भी अभ्यास किया शास्त्र चिंतन किया शास्त्र चिंतन करके पढ़ा देना प्रवचन कर लेना कंठस्थ कर लेना सब संभव है साक्षात्कार नहीं हुआ तो कुछ लाभ है साक्षात्कार तो तो नहीं हो तब तक हमको ज्ञान है हम बहुत जानते हैं बहुत जानते प्रभ जनकरण से लोग सुनते हैं तो बड़ा सम्मान करते हम बड़े ज्ञानी ऐसे मानने से ज्ञान नहीं होता इसलिए यहां भी ज्ञान मार्ग में पहले अभिमान ज्ञानी तभीमान तो नहीं होना चाहिए हम ब्रह्मचिंतन करें कि ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी मानेगा तो आगे ज्ञान नहीं होता है योगवासी की निंदा की ब्रह्म बंधु कहकर अत्यंत मूढ़ अज्ञानिक की भी मुक्ति होगी कभी ज्ञान प्राप्त कर लेगा जो ज्ञान नहीं हुआ अपने को ज्ञानी मान करके सम्मान पूजा ग्रहण करने लगा धन आदि ग्रहण करने लगा उसका उद्धारण नहीं होगा बहुत इस प्रकार जब कथा प्रवचन धन प्राप्त सम्मान प्राप्त करके इसमें लग गए तो साधन भजन नहीं करके तो साक्षात्कार हो जाएगा साक्षात्कार तो साधन से होता इसलिए यहाँ कहा सब छोड़ कर लगना पड़ता है महान को नियंत्रण करे नित्य निरंतर चिंतन करे जब तक तो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक समाप्त तो नहीं साधन साधना कब तो करे जब तक तो साक्षात्कार नहीं हुआ तब तो तक तो तो लगातार करे इसको छोड़ कर अन्य में लग गया तो साक्षात्कार तो नहीं होगा निर्वाण परमाम वो शांति कहाँ है मत संस्थान मई मई प्रतिशत मेरे अधिन मेरे में नित्य शांति उसको प्राप्त करता है वो परमात्मा के मिस्थित परमात्मा स्वरूप नित्य शांति ज्ञान होने पर उसको प्राप्त करता है जो मन को नियमन करके इंद्र को जीत करके निरंतर चिंतन करता है श्लोको बोलो सदात्मान योगी नियतमान सरम मत्संस्था मधिगछति नात्यतस्तु योगस्ति नात्यतस्तु योग न चैकांत मनस्न न चैकांत मनस्न नचाति न चाति स्वप्नशील जागृत नव चाजुन जागृत नाजुन नाच्यस्तस्तु योगस्ती नापनशीलत योग न चेका योग नील न जाग्रस्त योग अति का सबके साथ संबंध करना योग उसका नहीं होता है अत्यस्त तो, अत्यधिक खा लेगा तो ध्यान नहीं कर सकता है भोजन थोड़ा अधिक हो जाता है शरीर में गुरुत्व आ जाता है और एक नशा आ जाते निद्रा आलस्य तंद्रा प्रमाद आदि सब अत्य नहीं अब तो बिल्कुल नहीं खाएगा तो नशे का अंत मनुषा पहले योगाभ्यास कर्मयोग करते समय व्रतोपास करते समय उपवास करते हैं उपवास आवश्यक है उपवास रह करके चिंतन करें भगवान का भजन पूजा पाठ करते समय उपवास आवश्यक है उपवास पहले आवश्यक है बहुत उपवास नहीं करे एकादशी उपवास करे भोजन अन्न नहीं करके फलाहार करें और कभी उपास आप लोग करते थोड़े उपवास भी चाहिए समय अंतुण शुद्धि के लिए भी एक साधन है किंतु ध्यान में जो लग जाएगा उस समय ज्यादा समय बिल्कुल भूके रहे ऐसा नहीं ये नहीं कि पहले खा करके उसका ध्यान करना कोई कहते नचे का अंत मन शोता है खा करके ध्यान करना पहले खाओ उसका ध्यान में बैठे ये नहीं बिल्कुल नहीं खाता है तो ध्यान नहीं होगा सुबह से नहीं खाए तो ध्यान कर सकता है हाँ ये कोई जरूरी नहीं कि पहले खाएगा उसका ध्यान करे ऐसे मानकर कोई कहते पहले भोजन थोड़ा कुछ कर लो चाह पी लो फिर बैठे ध्यान करें इतना नहीं पहले प्रातःकाल ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान आदि करना चाहिए बिल्कुल नहीं कहता है तो ध्यान नहीं होगा और न चाहती स्वप्नशील से बहुत सोने का स्वभाव सोता रहेगा तो नींद लगी ध्यान नहीं कर सकता है अब बिल्कुल नहीं सोएगा जगा रहेगा तो ध्यान काल में नींद लगेगी जितने सोने की आवश्यकता थोड़ा नहीं सोएगा ध्यान करेगा तो नींद लगेगी निद्रा को जितना तो बड़ा कठिन है इसलिए कैसे करना आगे कहेंगे इसलोक बोलू नाट्यस्त ना बोलो नात्यस्तो नात्यस गोस्थी नाच कांत मनस्त ना चाची सप्नशील जाग तो नहीं पुस्तक पकड़ो क्या आ, आ, आ, नहीं पुस्तक है हाँ तो ऐसा अच्छा, इधर रखा है ठीक है आगे वहां ऊपर जो ऋषिकेश उत्तरकाशी आदि में उत्तरकाशी में इतने ठंडी है तो हाथ निकाल कर पुतला पकड़ेंगे नहीं होगा हाथ इतने रखेंगे कंबल ओढ़ करके कंबल होड़ कर रखेंगे तो हाथ निकालना मुश्किल है उत्तरकाशी रहे देखे और आगे ठंडी अधिक होने पर कुछ हाथ चापिया कुछ क्या हाथ जुटा हो गया उसको के लिए धोने के लिए, लिए गर्म पानी हो ठीक ठंडे पानी हो <laughs> जैसे करंट शौक लगता है ना हाथ ऐसा करते तो ऐसा कर देगा दो नहीं पाएगा टी से हाथ धो नहीं पाएंगे इसलिए जो लोग ऊपर रहते हैं वो गंगोत्री आदि जाते हैं तो गुम खे सब वो तो लोग को भोजन बना खिचड़ी आदि बनाते हैं वहां झूठा आदि कुछ नहीं मानते चाय पिएएंगे लाश भी रख देंगे आज तो झूठा नहीं होता हाथ धोने वाले जो, जो लोग जाते हैं हाथ धोना साफ क्या होगा ये पानी हाथ धो नहीं पाएंगे छह अपने हाथ धोने के लिए भी धो नहीं पाएंगे पानी ठंडे पानी से इतने ठंडे तो वहां ऐसे करके बैठते इससे ठंडी के समय में ऊपर पवित्रता सूची शुद्धता नहीं रहती बड़ा कठिन है उसको करने के लिए गर्म पानी चाहिए हाथ धोने के लिए पीने के लिए और बैठने के लिए बैठेगा के के के के के हाँ तो केवल हाथ नहीं धोकर बैठे तो ध्यान लगेगा तो ध्यान अभ्यास है तो ध्यान होता है क्या करना चाहिए युक्त आहार विहार से जिसका आहार विहार युक्त है निश्चित है आहार केवल खाद्य नहीं सब विषय ग्रहण करने युक्त सीमित है सोलो अच्छा सत्रह श्लोक उच्चारण नहीं हुआ नहीं हुआ सत्रह का उच्चारण हुआ नहीं हुआ सोलह का हो गया अच्छा अच्छा योग कैसे होगा बताते हैं अच्छा पहले क्या कहा अत्य खाएगा तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं खाएगा तो नहीं होगा सोने वाले को नहीं होगा जागने वाले को नहीं होगा भोजन कितने करना चाहिए यह तो स्वयं साधक का अनुभव करता है जितने भोजन करने से शरीर से पचन हो जाता है अत्यधिक दुर्बल नहीं, नहीं और अत्यधिक खाए तो भोजन नहीं होता है अथवा भारी लगता है तो अपने आप अभ्यास करना पड़ता है शास्त्र में आया अर्धम वसन से तृतीयस्य व्यंजन से तृतीय से मुदक से तू वायु संचरणार्थम तू चतुम भोजन करे अर्धम जितने खास होते पेट में रहेगा आधा खाए भोजन मतलब रोटी खाएंगे आधा और उसके बाद सब्जी पर इतने खाएंगे ये नहीं हम एक दो रोटी खाते हैं एक रोटी को भी खाता है कम भोजन करता है ना या अधिक भोजन करता है बोलो पत्ते पत्ते दो रोटी कोई खाता है बहुत खाता है, खाता है। कम खाता है, तो खाता, है। तो खाता है कम खाता है ना सब्जी इतने खाता है फल भी इतने खाता है कम खाता है या अधिक खाता है होता हो है इसलिए सब मिलाकर खिसाब होता है खाली रोटी से हिसाब नहीं बहुत लोग सब्जी कम खाते है तो रोटी से हिसाब करते है जो केवल सब्जी खाने वाले रोटी क्या हिसाब करे रोटी के बिराबी एक दो रोटी खाए सब्जी इतने इतने खाए महात्मा जैसे कटोरे में सब्जी खाते ना ऐसे कटोरी आप लोगों के घर में नहीं होगा छोटी <laughs> छोटी कटोरी होती और फल भी इतने खाएंगे वो वो नहीं हिसाब अपने आधा भोजन क्या सब व्यंजन से सब्जी आदि सब मिला करके फला सब मिला करके पेट में आधा भोजन किया और आधा पेट खाली रहा उसे आधा का फिर आधा करो क्या करेंगे पानी पीने के लिए जागे रखो और फिर पेट खाली होगा कितने आंसर रहा रहा ना तो बाकी जो है तृतीयम तृतीय उदक हाँ आधा हो गया तृतीय भाग जल के लिए और चतुर्थ भाग एक चौथा रह गया वायु संचनार्थम पचन होगा थोड़ा वायु के लिए जागा है तभी भोजन पचन होगा चौथाई आधा भोजन हुआ और उसके आधा पानी पीना पड़ेगा तुरंत नहीं पी बाद में क्यों ना पानी चाहिए उसके बाद भी थोड़े खाली रहना चाहिए चौथाई ये जैसे शास्त्र में आया परिमाण अब बाकी अपने हिसाब से देखे युक्ताहार विहार से युक्ताहार विहारस युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वनावोध्य युक्त स्वप्नावबोधस्व यो युक्ता हिहार से युक्त कर्मसु युक्त स्वनावोधस योगो भवति दुख युक्ता आहार विहार आहार विहार जिसका समाहित है नियमित है नियत तो परिवहन भोजन भी सीमित है और थोड़े चलने फिरना भी चाहिए बिल्कुल नहीं चलता है तो हाथ पैर जकड़ जाएगा बहुत चलेगा तो भी ध्यान नहीं लगेगा अब रुकु तो चलना नहीं पड़ता है साधु महात्मा जो चलते हैं थोड़े साधु संन्यासी ने कहा वेदांत तो श्रवण करता तो एक स्थान रहकर श्रवण करे और सवण नहीं करता है तो दो दिन एक दिन रहा फिर चले कम से कम पांच किलोमीटर चल कर जाए पांच से आठ किलोमीटर चल कर जाए वहां फिर रहे वहां एक दिन रहा फिर चले थोड़ा तो चलते रहे परिव्राज्य एक स्थाने में रहेंगे तो संग्रह बढ़ जाएगा लोग परिचित तो हो जाएंगे तो फिर आएंगे तो खाद में बिकना होगा परिव्राज क्या था तो परितर छोड़कर चलता है सन्यासी के लिए कहा दो तीन दिन से अधिक नहीं रहे एक स्थान में तो उसके लिए जो है तो चलना अधिक चलेगा तो ध्यान नहीं होगा बहुत चलेगा दस बीस पच्चीस माइल चलेगा तो आगे जाकर थक जाएगा कोई कोई परिक्रमा करते नर्मदा पहले गंगा जी में करते थे बहुत ज्यादा परिक्रमा करेंगे तो फिर आगे साधन वजन कुछ नहीं होगा जाकर सो जाएंगे फिर उठो भजन बनाओ खाओ कुछ करो अगर फिर, फिर चलो फिर थक जाएंगे साधन नहीं होता है परिक्रमा करते तो परिक्रमा साधना के साथ होनी चाहिए मुख्य हो जाता है हम परिक्रमा कैसे पूरा करेंगे खाली परिक्रमा पूरा करने से नहीं नर्मदा परिक्रमा करते कोई कहीं जाते है परिक्रमा करते परिक्रमा के समय ध्यान करके एकाग्र होकर परिक्रमा करनी है तो जितना थोड़ा चले और कोई आप लोग को परिक्रमाता नहीं चलना नहीं होता है क्योंकि थोड़े चलने पर करना भी चाहिए तब बैठ सकता है स्थिर होकर के में थोड़े आसन प्राणायाम भी करना होता है थोड़े कुछ कार्य गृह कार्य कोई करते नहीं तो, तो चले फिरे आहार विहार समाहित तो हो चलना फिरना और कर्म से युक्त चेष्ट चेष्टा समाहत तो कुछ कर्म करता है तो जो कुछ कर्म करना है थोड़े कुछ कर्म भी करते हैं युक्त सपना सोना और जगना ये भी नियमित है अधिक नहीं सोए बिल्कुल नहीं सो ऐसा नहीं जगना सोना और ये भी थोड़ा निश्चय करे समय पर सो जाए जल्दी उठ जाए ब्राह्म मुहूर्त का सदरूपय करे रात में बहुत देर तक सोते रहे और सुबह उठने में देर करे तो ब्राह्म मुहूर्त मुख्य है उसका सदरूप नहीं हो पाता है देर में सोने पर नौ बजे दस बजे तक जो सो जाए छा सो जाए तो कितने बजे जगना पड़ेगा चार बजे और जदि आप लोग देर करते हैं बम्बे में नौ बजे रात को सायंकाल होता है तो दादी को ग्यारह बजे सोते हैं। है। सो ऐसा तो ना।, तो ना, है। सो है, तो ना और कोई और देर करते हैं ग्यारह बजे सो जाए तो पांच बजे जगाना साधु महात्मा को तो चार बजे जगना है दस बजे सोए ग्यारह बजे सोए तो भी चार बजे जगना और पांच बजे मंदिर में आरती होती है मंदिर में साल भर ठंडी के समय पांच बजे मंदिर उपस्थित तो होना होता है कौलाशाषा में चार बजे सो जगना ही पड़ता है एक घंटा अंदर सो करके पांच बजे पहले मंदिर उपस्थित तो होना होता है हम भी जाते हैं स्व महात्मा जाते उसके बाद अपने साधना भजन करें वो ब्राह्मण मुहूर्त में का सदुप करें सोना जगना भी नियमित तो हो बिल्कुल नहीं सोएगा तो ध्यान नहीं कर सकता है अ ज्यादा सोहेगा तो ताम रहेगा ताम सुवन से योग नहीं होगा ऐसा होने पर योग भवती दुख योग होता दुख दुख मंसार दुख को नष्ट करने वाले योग पहले कर्मयोग को ध्यान करेगा शुद्ध से ज्ञान प्राप्त करेगा योग दुख को नाश करने वाले दुख नाश करने के योग कौन करेगा जो संसार और से निवृत्त होना चाहता है संसार दुख जिसको देखेगा दुख से निवृत्त होगा संसार में कोई दुख है आ, वो विचार करने से दुख दिखेगा अंत शुद्ध होने पर दुख ही दिखता है इसे ये योग अभ्यास करने के लिए ये आवश्यक है योग अभ्यास करें स्लोगो बोलो हार बिहार श्रेष्ठ सर्मसु योगो भवति सपनावोधस्व दुख ओ नो मिशव शन इंद्रृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु ब्रह्मासि वाय प्रत्यक्ष ब्रह्मासीम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशिश्यमश तन्वि तद्वक्ता आदे म ओ शाते शाते शांति, शांति, शांति।